भारतीय दर्शन योग दर्शन, कर्म विचार सभी दर्शनों में कर्म का विचार किया गया है वस्तुतः कर्म हमारे जीवन का तथा दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है संसार की प्रत्येक वस्तु में रजोगुण रहता ही है रजोगुण का स्वभाव है क्रियाशील होना अतः प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी रूप में क्रिया रहती ही है इसीलिए भगवान ने गीता में कहा भी है न ही कश्चित क्षणतिष्ठत्य कर्म कर कार्यते कर्म सर्व प्रकृति जैर्य अतएव सभी प्राणियों को कर्म करना ही पड़ता है योग शास्त्र में तो इसका बहुत ऊंचा स्थान है परम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कर्म एक प्रधान साधन है कर्म करने के अनंतर उसमें चित्त में संस्कार अर्थात कर्माशय उत्पन्न होता है और वही वासना को उत्पन्न करता है और फिर उसी वासना के अनुकूल जीव की उत्पत्ति तथा संसार में उसके कर्म होते हैं यह कर्म चक्र अबाधित गति से अनवरत संसार में चलता ही रहता है कर्म की गति अनादि है अविद्या अनादि है और इसी अविद्या के कारण कर्म की उत्पत्ति होती है कर्म चार प्रकार का होता है कृष्ण शुक्ल कृष्ण शुक्ल तथा अशुक्ल अकृष्ण दुर्जनों के कर्म कृष्ण होते हैं बाह्य साधनों से उत्पन्न शुक्ल कृष्ण कर्म साधारण लोगों के होते हैं जीवन यापन करने के लिए उन्हें साधारण रूप से पुण्य और पाप दोनों ही करने पड़ते हैं अतः शुक्ल कृष्ण कर्म के द्वारा दूसरों को पीड़ा देने से तथा उनके प्रति अनुग्रह दिखाने से उनका कर्माशय संचित होता है तपस्या स्वाध्याय तथा ध्यान में निरत लोगों के कर्म केवल मन के अधीन होते हैं इसलिए उन्हें बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती अतए उस प्रकार के कर्मों के द्वारा निश्चित रूप से न तो दूसरों को पीड़ा ही दी जा सकती है और न अनुग्रह ही दिखाया जा सकता है इन कर्मों को शुक्ल कर्म कहते हैं योगी लोग उन्हीं कर्मों को करते हैं जिनके द्वारा उनके चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो सके अतए उनके चित्त में विद्यमान पुण्य और पापों के संस्कार भी निवृत्त हो जाते हैं वे लोग पाप उत्पन्न करने वाले कर्म तो करते ही नहीं किंतु तप ध्यान आदि के द्वारा पुण्यजनक जो कर्म करते हैं उनके फल को प्राप्त करने की इच्छा भी उन्हें नहीं होती इसलिए उनके कर्म अशुल अकृष्ण कहे जाते हैं कर्म के फलों की इच्छा न होने से अशुल तथा निषिद्ध कर्मों को न करने के कारण अकृष्ण योगियों के कर्म होते हैं साधारण लोगों के कर्म प्रथम तीन प्रकार के ही होते हैं इन तीनों कर्मों से उसी प्रकार की वासनाएं भी उत्पन्न होती है जिस प्रकार वे कर्म होते हैं दिव्य कर्म करने से उसी के अनुरूप दिव्य वासना उत्पन्न होती है मानसिक कर्मों से उत्पन्न वासनाओं के फलों के भोग के समय में दिव्य कर्म के फलों का कभी भी भोग नहीं होता है इसी प्रकार नारकीय तथा तिरक वासनाओं के लिए भी उपर युक्त ही नियम है वासनाओं की लीला भी बहुत नियंत्रित तथा विचित्र होती है कभी भी कोई फल भोग बिना उसकी वासना के नहीं होता देश और काल इस नियम में बाधा नहीं देते कोई भी कर्म फल आकस्मिक नहीं होता मरने के पश्चात ही किसी का जन्म पूर्व वासनाओं की सहायता के बिना नहीं होता जिस योनि में जिसका जन्म होने को होता है उस यौनि के कर्म फलों का भोग करने के भोग्य पूर्व पूर्व जन्मांतरों में किए हुए तदनुरूप कर्मों से उत्पन्न वासनाएं अभिव्यक्त हो जाती है जैसे एक जीव पहले मनुष्य था वह मरने के पश्चात पशु में उत्पन्न होने को जा रहा है इस अवसर पर उस मनुष्य ने अनेक पूर्व जन्मों में पशुनि के उचित कर्म किए थे और तदनुकूल उसकी वार्श्विक वासनाएँ चित्त में विद्यमान थी अब अनेक जन्म व्यतीत होने पर भी वाश्विक जन्म लेने के इस अवसर पर वे ही वासनाएं उद्भूत होकर उसके इस पशु योनि में जन्म लेने का कारण होगी ये वासनाएं अनादिकाल से चली आती है ये वासनाएं हेतु फल आश्रय तथा आलम्बन के द्वारा स्थिर रहती है और इनके न रहने पर अर्थात नाश होने से नहीं रहती जैसे हेतु धर्म से मुख अधर्म से दुख धर्म से सुख अधर्म से दुख सुख से राग और दुख से द्वेष इन दोनों से प्रयत्न जिसके कारण मन में वचन में तथा शरीर में चेष्टाएं होती हैं जिनके द्वारा जीव किसी को अनुग्रहित करता है या पीड़ा देता है इससे धर्म और अधर्म सुख और दुख तथा राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं इसी क्रम से इन छह धर्म आदि शालाकाओं के सहारे यह संसार चक्र चलता है यही संसार चक्र वासनाओं का हेतु है प्रतिक्षण क्रियाशील इस संसार चक्र की नेत्री है अविद्या यही है सभी क्लेशों का मूल इसलिए यही है वासनाओं का वास्तविक हेतु फल जिसको आश्रय या लक्ष्य मानकर उपर्युक्त धर्म आदि की विद्यमानता हो वही फल है सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य रूप फल कारण रूप वासना में रहता ही है आश्रय साधिकार मन वासनाओं का आश्रय है अधिकार से चुत निराश्रय होकर रहने वाले मन में वासना नहीं रह सकती है आलंबन अभिमुख में प्राप्त वस्तु जिस वासना को उत्पन्न करे वही उस वासना का आलंबन होता है इस प्रकार हेतु आदि ही वासना को उत्पन्न करते हैं और इनके न होने से वासना उत्पन्न नहीं होती है। संस्कार ऊपर कहा गया है कि कर्म करने के पश्चात उससे कर्म संस्कार या कर्माशय बनता है ये संस्कार पुण्यात्मक तथा अपुण्यात्मक होते हैं और काम लोभ मोह तथा क्रोध से उत्पन्न होते हैं ये पुनः दृष्ट जन्म वेदनीय तथा अदृष्ट जन्म वेदनी है इनमें तीव्र वैराग्य से की गई तपस्या मंत्र जप तथा समाधि के द्वारा अथवा ईश्वर देवता महर्षि एवं महानुभावों की आराधना से उत्पन्न कर्माशय पुण्यात्मक होते हैं ये सद्यह अपना फल देते हैं इसी प्रकार तीव्र अविद्या आदि क्लेशों से भयभीत व्याधिग्रस्त दीन शरणागत तथा महानुभावों के प्रति अथवा तपस्वियों के प्रति बारंबार अपकार करने से आपात्मक कर्माशय उत्पन्न होता है ये भी सद्य अपना फल देते हैं नारकियों का दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता और जीवन मुक्तों का अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता